मुक्ति और उसके उपाय उपासना की उपयोगिता माता के स्तन से जिस प्रकार एक शिशु अमृत का पान करता है उपासना के द्वारा आत्मा भी ठीक उसी प्रकार का पान करती है उपासना द्वारा हमारी आत्मा क्रमशः अधिकतर दृढ़ और बलवान होती है असंख्य प्रकार की बाधाओं का अतिक्रमण कर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आत्मा की सभी प्रयोजनीय वस्तुएं उपासना के द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है यही नहीं उपासना तो आत्मा का सर्वस्व ही है हमें सर्वदा परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए जिससे हम सदा उपासना करने में समर्थ हों ईसा ने कहा है कि उपासना हमारी संपत्ति नहीं है उसके लिए हम ईश्वर के ऋणी हैं उपासनस्य उपासन सेम्यात्पत्तिर्भव सततयुक्ता भजताीक दादा बुद्धिगम तम येन मूपयानुकंपाथमज्ञानज नासयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपे नास्वता गीता जो निरंतर एकाग्र मन से पूर्वक भजन करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं मैं अनुग्रह पूर्वक उनकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो उनके अज्ञान जनित अंधकार को दे ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ उन्हें ज्ञान प्रदान कर मुक्त कर देता है। उपासना के सामर्थ्य से मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न होता है ध्यान अथने सततम दहेत आत्मबोध आत्मरूप अरणि में सतत ध्यान रूप मथन क्रिया करने पर ज्ञान रूप अग्नि पैदा होकर समाप्त समस्त अज्ञान रूप ईंधन को दग्ध कर देती है बहुव्याचारा तत्वी नहीं योगो मुख्य मुख्यमंत्री धीरे पश्चैन नश्यति पंचदशी बहुत से विषयों से विक्षिप्त चित्त वाले लोगों को विचार द्वारा तत्व तो ज्ञान नहीं होता अतः उनके लिए मुख्य रूप से उपासना कही गई है जिससे उनके अंतकरण के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यान दिने दिने न को परोस्माद आत्मा में स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनात्म ज्ञान ध्यान के द्वारा धीरे धीरे कम होता है यह फल देखते हुए भी जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसकी अपेक्षा कहो और कौन पशु है देहाभिमान विध्वस्त ध्यानाद आत्मानमद्वयम् पशन् मृत्यो मृतो भूत ब्रह्म समुते पंचदशी देहाभिमान को त्याग कर ध्यान द्वारा अद्वितीय परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर जीव अमृत हो जाता है और इस श्लोक में ही ब्रह्मानंद को उपभोग करता है ध्यानमहर्म ही तेष्ठे सदा मुक्त समस्त बंधन रामगीता मननशील व्यक्ति आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करके उसका दिन रात ध्यान करते हुए काम क्रोधादि सभी हृदय की ग्रंथियों को छेदन कर जीवन मुक्त होकर अवस्थान करे निष्काम निष्कामोपासनापनी तापनीये समीरिता पंचदशी निष्काम उपासना से मुक्ति प्राप्त होती है यह बात बातनीय श्रुति में विशेष रूप से कही गई है उद्धवो धर्मार्थो धर्मो ज्ञानार्थ ज्ञान से ध्यान योग सोचिरा परिमुच्युलाण तंत्र पंचम खंड प्रथम उल्लास यह इस देश की उत्पत्ति इस देह की उत्पत्ति धर्म के लिए हुई है धर्म भी ज्ञान के लिए है ज्ञान भी योग और ध्यान के निमित्त है क्योंकि ध्यान द्वारा ज्ञानी शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है न ध्यानम ध्यान मिथ्याह ध्यान मनः मन त्यान प्रसादे न सौक्षम मोक्षम न संशय ज्ञान संकलन तंत्र ध्यान ध्यान नहीं है पर शून्य प्राप्त मन ध्यान है क्योंकि उस ध्यान के प्रसाद से जीव निश्चित रूप से मोक्ष जनित सुख प्राप्त करता है